चाहता। नारद कहते हैं धन्य है गोपी अमलात्मा महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र पर्वतों की कंदराओं में आंख बंद करके बैठे रहते हैं बचपन जवानी और बुढ़ापा निकल जाता है एक झलक भगवान की नहीं मिलती और तू आंख बंद कर रही है कि एक क्षण को छोड़ करके चला जाए कर्माबाई को छोड़ के भगवान जाना नहीं चाहते तीन दिन कब निकल गए बाबा अपने टाइम पर आ गए और अरे अरे कर्मा मेरी कन्हैया को भोग बोले बाबा खूब मजे से खावे खा खा के मोटो है गए बाबा हाथ पकड़नो पड़े तब छोड़े मुझे लगे बाबा तुम ठीक ते ना खवावे ये तो भुक्कड़ है तुम्हारो भगवान तो तुम्हारा लाला तो भुक्कड़ माने बहुत भूख लगती है जिसको अरे कैसी पागलों की जैसी बातें करती है कर्मा ऐसे कहीं भगवान भोग लगाते हैं बोले हाँ बाबा लगावे आज लगा के देखा आज फिर कर्मा बाई ने भोग बनाया और भोग लगा करके भगवान को पुकार रही है पर भगवान नहीं आए अब कर्माबाई क्या करे बाबा बाबा समझ रहे झूठ बोल रही है और कर्मा बाई कैसे प्रमाणित करे इसलिए अपने अंदर गोपनीय बातों को शेयर मत करना तुम खोदोगे बहुत कुछ एकांतिक अनुभवों को मैंने बहुत लोगों को देखा है मैं भी एक जगह चोट खा चुका हूं अपने एकांतिक अनुभवों को कभी ये प्रशंसा पाने के लिए शेयर मत करना बहुत कुछ खो दोगे मजा चला जाएगा जीवन का और रो रो करके पुकारते रहना फिर लौट करके हाथ नहीं आता है उस कर्मा बाई से चूक यह हो गई बचपने में वो अपनी प्रशंसा पाने के लिए अथवा भोलेपन में बता बैठी कि नहीं सामने खाता है बाबा खड़े हैं कर्माबाई भी है और पुकार रही आता ही नहीं हो रो रो करके पुकारने लगी बड़ी मुश्किल से भगवान आए तो केवल और केवल कर्माबाई को दिख रहे हैं बाबा को नहीं दिख रहे हैं खुशी होकर के नाचने लगी बाबा खा रहा है लाला और बाबा कह के अरे कर्मा झूठ मत बोल मु कहीं नहीं दिखाई देवे कर्मा बाई ने भगवान के चरण पकड़े लाला मजाक मत कर मेरी इज्जत की मेरी प्रतिष्ठा की बात है एक बार मेरे बाबा को दिख जाना तो कहते हैं केवल बाबा को भगवान कृष्ण के चरण कमल का दर्शन हुआ पूरा भोजन करते हुए नहीं दिखाई दिए कहीं दूर की बात ही नहीं यहीं की इसी कलयुग की बात है और आज हम लोग क्या हैं? अरे हम भगवान के भक्त बनते हैं हमसे तो आजकल के लड़की लड़के बढ़िया हैं। हंसी में मत ले जाना किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जावे तो महाराज नहाते नहीं खाते नहीं रोते रहते हैं उदास हो जाते हैं चेहरा उतर जाता है कमजोर हो जाते हैं और हम भगवान के प्रेमी है ना हमारी नींद टूटती है ना हमारा भोजन छूटता है केवल दम्भ है भगवान से प्रेम है तो भगवान जब तक नहीं मिले तब तक हमको नींद नहीं आनी चाहिए कितने लोग हैं भगवान की याद में उठकर के कराहने लग जाएं रोने लग जाएं प्रभु आपके बिना चैन नहीं आएगा ऐसा मन करे कि रोटी अच्छी नहीं लगती प्रभु आपको दर्शन नहीं होगा तो हमसे तो लाख गुने बेहतर ये लोग हैं संसार के किसी साधारण प्राणी को प्रेम करने लग जाए तो चैन नहीं आता बिना देखे बिना मिले और हम बनते हैं भगवान के भक्त वो कभी नहीं दिखे उसकी मर्जी मर्जी जा नहीं दिखता है तो मत दिख हमारा तो एक ही है हमारी बात मान जा हमारा कहा हुआ काम कर दे तुझको नहीं दिखना है तो मत दिख भगवान कहता हम तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे हैं। और ये हंसी की बातें नहीं है बहुत बहुत मार्मिक बातें हैं अंदर का दर्द है हम भगवान के भक्त बनते हैं और भगवान की हमको कोई परवाह नहीं है लोग हमको महाराज कहें लोग हमको ज्ञानी कहें भक्त कहें प्रेमी कहें सत्संगी कहें और उनकी हमको कोई परवाह नहीं है इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि आजकल हम लोग जितने भी हैं उनकी एक, एक ही इच्छा है कि लोग हमको अच्छा माने इतना पर्याप्त है हम हैं कि नहीं इससे मतलब नहीं है ऐसा नक, नकलीपन ठीक नहीं है उसके लिए तड़फ हो उसके लिए आंसू गिरे उसके लिए कभी नींद उचट जाए उसके लिए कभी ऐसा लगे कि नहीं खाना अच्छा है, नहीं लगेगा कोई बात हो जाए तो आदमी तुरंत रोटी छोड़ देगा, जी नहीं है नहीं खाऊंगा और कभी ऐसा लगे कि नहीं भगवान इतना इतना जीवन चला गया और एक बार भी भगवान के दर्शन नहीं हुए तो हमारे हमारा भोजन नहीं छुट रहा है बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बड़ी विषम परिस्थितियां हैं तो बात चली थी संपाति जी महाराज अपने पितरों का तर्पण करने जा रहे हैं मैं अपने भाई को जलांजलि दूंगा उसका तर्पण करूंगा और हम कैसे पुत्र हैं कि अपने पितरों के लिए गया नहीं जा सकते तर्पण नहीं कर सकते श्राद्ध नहीं कर सकते मेरा तो निवेदन है नहीं गए हो तो बहुत लंबा इंतजार मत करना जब मौका लगे तुरंत जाना उस जाने का भी लाभ आपको मिलेगा कोई दूसरा नहीं ले जाएगा अवसर लगे तो जरूर जाइएगा मौका लगे तो जरूर जाना बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान अब समुद्र की विशालता को देख करके जामवंत जी महाराज कहते हैं भाई अब क्या न विषादे मनक कार्य विषाद से तो काम चलेगा नहीं क्या करना है? सागर कौन पार करेगा तो सारे लोग अपनी अपनी क्षमता बता रहे हैं सबसे पहले जामवंत ने कहा भैया अब तो हम बूढ़े हो गए जब हमारी जवानी थी उन दिनों की बात है जब भगवान त्रिविक्रम बने माने बामन बनकर के आए बलि के साथ में छल किया पूरी पृथ्वी को नाप लिया स्वर्ग तक उनका चरण पहुंच गया तो जामबंत जी महाराज कहते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भये खरारी तब में तरुण रहे बल भारी और बलि बांधत प्रभु बाढ़ सोतन बरनी न जाए और उभय घरी मह दीनी सात प्रदक्षिणाये जामबंत जी कहते हैं उस समय मैंने दुनिया की सात परिक्रमाएं कर ली जिन दिनों भगवान का विराट रूप हुआ था वो नाप रहे थे तब जामवंत जी महाराज ने सात परिक्रमा कर डाली उभय घड़ी में दो घड़ी में अंगद जी महाराज ने कहा कोई कहता है, दस योजन चला जाऊंगा कोई कहता है कि मैं बीस योजन जा सकता हूं कोई तीस कोई चालीस कोई पचास कोई साठ कोई, कोई सत्तर कोई अस्सी अंगद जी महाराज ने कहा मैं सौ योजन जा सकता हूं पर कच्छु संशय फिर फिरती बारा इस समुद्र को लांग जाऊंगा परंतु लौटने मुझको शंका है यहां बहुत महापुरुषों ने अलग अलग भाव दिए कहा कि अंगद तो मंदोदरी का बेटा है मंदोदरी यदि पहचान जाएगी तो लौटने नहीं देगी है विचित्र बातें हैं कुछ अलग अलग रहस्य है अंगद कहते हैं, नहीं इतना थक सकता हूं कि सोयोजन जाना आसानी पर लौटते मुश्किल हो जाएगी हनुमान जी महाराज एकांत में बैठे हैं और श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ये लग रहे हैं। एकांत में बैठे हैं और जब भी अकेले में होते हैं तो हनुमान जी महाराज के नेत्र बंद होते हैं और श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ये चलता रहता है जी देख रहे हैं सारे लोग अरे भाई हनुमान का हैं साध बलवाना और पवन तने बल पवन समाना अरे तुम चुप कैसे बैठे हो कवन सु काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तो तात तुम पाही दुनिया में ऐसा कौन कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते हनुमान जमाना आईना राम का है हर एक सूरत से है वह पैदा हर, राम जी ये जमाना आईना राम का है राम का आईना है और हर एक सूरत से वो पैदा होता है ये स्वामी राम ने कहा है एक स्वामी राम तीर्थ हुए बहुत अच्छे विवेकानंद जी महाराज और स्वामी राम दोनों बहुत अद्भुत महापुरुष हुए हैं इस भारतवर्ष की विभूति जो चश्मे हक भी खुली तो देखा कि राम मुझमे मैं राम में हूं एक बार आंखें खुली तो दिख गया वो राम मुझ में है मैं राम में हूं हनुमान जी महाराज राम में डूबे रहते हैं और जैसे ही सुना कि राम काज लगी तब अवतारा जैसे राम जी रा, राम जी के काम के लिए मेरा अवतार हुआ है हनुमान जी ने सुना तो क्या हो गया बोले सुनो तो भय पर बताकारा एकदम विशाल हो गए हनुमान जी को बचपन में एक साप लगा था चंचल थे महात्माओं के पात्र उठा करके समुद्र में डाल देते थे तो महात्माओं ने साप दे दिया तुम्हारी डाली हुई वस्तु डूबेगी नहीं और तुमको अपनी शक्ति का भान नहीं रहेगा जब तक कोई याद न दिलाए विस्मरण हनुमान जी अपनी ताकत भूल जाते हैं और जामवंत जी महाराज हनुमान जी को याद दिला देते हैं सिंहनाद कर कर बार ही बारा और लील ही नाखू जलनिधि खारा हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं एक बार में हसी हंसी में सागर को लाख जाऊंगा और जामबंत में पूछूं तो ही सहित सहाय रावण ही मारी और आनो यहां त्रिकूट तुम लंका की बात करते हो मैं पूरे परिवार के सहित रावण को मार दो लंका को नहीं जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका है उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहां ले आऊंगा इतने जोश में हनुमान जी महाराज आ गए अकेले रावण को नहीं पूरे परिवार को मार दूंगा लंका को उखाड़ करके नहीं जिस पर्वत पर लंका है समुद्र के बीच से पर्वत को उखाड़ लाऊंगा और पर अंत में कह रहे हैं ये ये बहुत अच्छी बात है जोश में होश रखना यह बड़ी बात है हनुमान जी महाराज को जोश में होश है अपने बड़ों का तिरस्कार नहीं करे बोले जामबंत में पूछूं तो ही और उचित सिखावन मैं तुमसे पूछता हूं मुझे क्या करना चाहिए रावण को मार के आऊं लंका को उखाड़ के लाऊ तो जामबंत जी ने हंस करके कहा इतना करहू तात तुम जाई और सीता ही देख ही कहो सुधी आई सीता जी का पता लगा करके आ जाओ बाकी काम राम जी के ऊपर छोड़ दो अपनी मर्यादा का अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए जितना काम राम जी ने बताया है उतना करो जी महाराज सबको सांतोना देते हैं सबका कर सम्मान करते हैं और इतना ताकतवर इतना बुद्धिमान इतना सम्मान पाने वाला व्यक्ति निराभिमानी है क्या प्रमाण बोले असकही ही नाय को कहु था। इन सब में सबसे टॉप में हूं मेरे मेरे अधीन है सारे लोगों का जीवन इतने पर भी जब चलने लगे तो छोटे बड़े सब भाव भूल गए सबको प्रणाम कर रहे हैं सब लोगों का बंधन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज तब लंकापुरी को जा रहे हैं और लंका में कौन है बोले संसार रूपी लंका में भक्ति को पाना है शांति को पाना है तो विपत्ति का सागर लांघना पड़ता है वासना का सागर लांघना पड़ता है अपने व्यसन का सागर लाघना पड़ता है तब जाकर के भक्ति शक्ति और शांति प्राप्त होती है हनुमान जी महाराज रूपी जीवात्मा इस संसार रूपी लंका में शांति और शक्ति भक्ति रूपा सीता को पाना चाहना देखना चाहते हैं सागर लाघना पड़ेगा और जब बढ़े तो सबसे पहले प्रलोभन आ गया ते मैनाक हो ही श्रमहारी मैनाक पर्वत बीच में आ गया कहा भाई थोड़ा आराम कर लो ना थक गए होगे बैठो हनुमान जी ने कहा कि राम आ, राम काज की बिनु मोहित कहा विश्राम यहां भी कई लोग हैं जब भगवान अपना कोई काम कराना चाहता है तो हनुमान जी का अंश बहुत लोगों में भर देता है राम काज की बिनु मोहित कहा विश्राम जब तक होती नहीं हो जाए मुझको आराम कहा है जब तक भंडारा ना हो जाए मुझको कोई मतलब नहीं दूसरे काम से लगे रहते हैं अपने स्त्री हो चाहे पुरुष भगवान अपना ओज, अपना तेज अपना साहस अपनी सामर्थ्य अपना कृपा भर देते हैं और कुछ लोग होते हैं वो व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है व्यक्ति के अंदर भगवान की कृपा वो वंदनीय हैं कोई भी आयोजन हो कोई भी कार्यक्रम हो कुछ लोग होंगे जिनके अंदर भगवान की कृपा अंदर आएगी और वो नाचे नाचे घूमेंगे लगेगा नशा हो गया है इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है घर का काम छुटे व्यापार का छुटे वो लगे रहते हैं लगे रहते हैं और थकते कब हैं जब काम पूरा हो के अब भगवान अपना काम जिससे लेना चाहते हैं उसके कान में गुनगुनाते हैं ए पड़ा पड़ा क्या कर रहे चल वहां भगवान को जिससे अपना काम लेना होता है वो ले लेते हैं हनुमान जी महाराज ने मेनाक पर्वत से कहा भैया तुमको धन्यवाद है परंतु मेरे जीवन में तब तक विश्राम नहीं जब तक कि मैं राम का काम न कर दूं आगे बढ़े तो सुरसा आ गई सुरसा माने सु माने अच्छा रस मने स्वाद आदमी की बहुत झंझट है सोने के चक्कर में पड़ता है मैनाक पर्वत क्या है बोले स्वर्ण का एक तो संपत्ति आदमी को बहुत चाहिए और खाने को बढ़िया बढ़िया चाहिए माल माल और भक्ति भक्त के जीवन में इन दो का बहुत बाधा माना जाता है एक संपत्ति आए तो भक्त की भक्ति चली जाएगी संपत्ति के प्रलोभन में फंसा तो गया और दूसरा बोले बढ़िया बढ़िया माल चाहिए खाने के लिए तो मरा हनुमान जी महाराज ने संपत्ति के प्रलोभन पर मैने स्वर्ण के मैनाक पर्वत पर विश्राम नहीं चाहा और सुरसा माने सु माने अच्छा रस माने स्वाद वो भी बिघना आई उसने कहा कि निगल लूंगी मैं तुझको खा जाऊंगी जितना सुरसा बढ़ती है उससे दुग्ना स्वरूप हनुमान जी महाराज जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और ताश दून कपी तो जितना मीठा जितना स्वादिष्ट हो सकता है मेरा हृदय उससे बड़ा है अंत में भगवान हनुमान जी ने उनके अंतर मन में प्रविष्ट होकर के बाहर निकले प्रणाम किया बोले मां यदि मैं तेरे अंदर जाकर के संयोजन का हो गया होता तो तू मर गई होती सुरसा नाम अहिन के माता वो सर्पों की मां है और सर्पों को संस्कृत में भोग कहते हैं जो व्यक्ति संपत्ति में स्वाद में भोग में नहीं डूबेगा वो भक्ति को प्राप्त करेगा इतना भी नहीं एक और विघ्न आ गया वो वरदान देके गई बोले मैंने पहचान कर लिया है तुम राम का कार्य संपन्न करके आओगे तुम बलबुद्धि के निधान हो सुरसा चली गई आगे भी बढ़ोगे तो सबसे ज्यादा विपत्ति होती है तुमको ईर्ष्या और प्रशंसा सिंघिका नाम की जो राक्षसी है रहती तो नीचे है पर जितने ऊपर उड़ने वाले हैं उनको पकड़ लेती है क्या पकड़ती है बोले छाया तुम कितने भी ऊंचे हो और एक बार तुमने अपनी प्रशंसा सुनी और सुनने के लिए अटक गए तो गए दूसरों की निंदा करना अच्छा है कि बुरा आप तो नहीं करते हो दूसरों की बुराई करना अच्छा है कि बुरा नहीं करते ना अपनी प्रशंसा करना अच्छा है कि बुरा आप तो नहीं करते जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं हम लोग दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए करते हैं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए करते हैं और दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए नहीं करते अपनी निंदा करनी चाहिए नहीं करते कई लोग होते हैं मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनका व्रत होता है ऐसे लोग देखे हैं सही में देखे हैं जिनका व्रत है कि दूसरे की निंदा नहीं करते और अपनी प्रशंसा नहीं करते मैं सत्य बताता हूं मैंने देखे हैं जिनका व्रत है प्रतिज्ञा है कि मैं हम अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे और दूसरों की निंदा आपने देखे ऐसे लोग भगवान से प्रार्थना करो प्रभु एक तो कोई दिखा दे कि अपन दूसरों की निंदा ना करें और अपनी प्रशंसा ना करें वो महान लोग होते हैं परंतु उनमें भी एक समस्या है ये तो प्रतिज्ञा हो गई कि दूसरे की बुराई नहीं करेंगे और अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे परंतु दूसरी बीमारी लग गई कि दूसरे की निंदा सुनने में बड़ा मजा आता है मेरी प्रतिज्ञा है कि निंदा नहीं करूंगा पर यह प्रतिज्ञा नहीं है कि सुनूंगा नहीं मैंने कहा उनसे आपकी तो प्रतिज्ञा थी कि आप दूसरे की निंदा नहीं करोगे और करते भी नहीं हो पर तुम दूसरों की बुराई सुनने में इतना मन क्यों लगाते हो उन्होंने कहा महाराज मेरी प्रतिज्ञा बुराई न करने की है सुनने की मैंने प्रतिज्ञा नहीं ली सुनूंगा नहीं ऐसा नहीं है निंदा करना दूसरों की निंदा करना उतना बुरा नहीं जितना कि दूसरों की निंदा सुनना बुरा है ये ये अभी जीवन दर्शन चल रहा है राम कथा तो हो गई दूसरों की बुराई करना इतना बुरा नहीं है जितना कि दूसरों की बुराई सुनना बुरा है अपनी प्रशंसा करना उतना बुरा नहीं है जितना कि अपनी प्रशंसा सुनने की सुनने की इच्छा करना है अंतर समझ में आ रहा है दूसरे की बुराई कर दी अपनी प्रशंसा कर दी माने आप खाली हो गए आपने बोल दिया आप खाली हो गए दूसरे की बुराई कर दी अपनी प्रशंसा कर दी पर अपनी प्रशंसा सुन लिए माने कानों के रास्ते से बोझा बढ़ा लिया दूसरे की निंदा सुन लिए माने बोझा बढ़ा लिया अरे हल्के हो ना कोई बुरी बात नहीं है मनुष्य का स्वभाव है निंदा करेगा प्रशंसा सुनेगा इसमें बुरा नहीं है बुरा ज्यादा घातक है ज्यादा नुकसान देने वाला है अपनी प्रशंसा सुनने की बीमारी और दूसरों की निंदा सुनने की बीमारी और खासकर जो हमको बुरा लगता है ना उसकी निंदा सुनने में बड़ा स्वाद आता है एक दिन हम घूमने जा रहे थे प्रातःकाल भ्रमण पे राजस्थान की नोहर की बात है तो लगभग हमको आधा घंटे लौटने में लगा दो माताएं खड़ी थी दोनों के सर पर बोझ रखा हुआ था सुबह का समय लगभग पांच सबा पांच का वो और दोनों के सर पर बोझा था दोनों इतने करीब थी कि केवल दो ही समझ सकते हैं